May we all be happy and content. May we all be happy and content. शास्त्र सहज सुखिथा ब्रह्म विद्या नव्यानम सर्वात्म चिचरिते सुशीषा दूषा आश्चर्य चारुचरिया जन नयन मनोमोहनी मुक्तवरिया पूर्णानंद तीर्थ मंदिर ब्रह्मो संख्य वासना के अनुसार कर्म करने से भोग की प्राप्ति होती है तो यदि वासना के अनुसार निषिद्ध कर्म करेंगे माने जो शास्त्र में मना है वो कर्म करेंगे तो आगे कुछ बनेगा और दो तो प्रत्यवाय बोलते हैं संस्कृत में निशुल्ध कर्म का से प्रत्यवाय की उत्पत्ति प्रत्य होती है प्रत्यवाय प्रति माने प्रति उल्टा आओ माने अधन नीचे और अयन माने गति जिस कर्म के करने से अपने लक्ष्य के विपरीत अधन हो गए उसका नाम प्रचरा है वासना के साथ पापुण्य और कुछ नहीं है जो तुम्हारे लिए मना है उसका नाम पाप है और जो तुम्हारे लिए करने का हित है उसका नाम पुण्य है तो यदि मना किया हुआ काम करोगे तो तुम्हारे मन में कुछ खटक जाएगा और खटक जाएगा तो उस समय तो भले मजा आ जाए लेकिन बाद में उससे दुख मिलेगा तो जो तुम सुख चाहते हो उससे उनका दुख मिलेगा और चाहते हो उन्नति तो अवनति तो उसको ये कर्म बोलते हैं जिस काम के करने से जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं उससे उल्टे पहुंच जाए भरतपुर से ऊंट गाड़ी में रात को आ रहा था वो गाड़ी वाला ऊँट आ रहा था मथुरा की सो तो गया तो एक आदमी ने ऊंट की नकेल पकड़ी और धीरे धीरे धीरे सुमा के उसका मुंह भरतपुर की ओर कर देखते और ऊँट को चलता था है। तो वो जाना चाहता था मथुरा पहुंच गया फिर भरतपुर का भरतपुर तो हम पाना चाहते हैं सुख मिलेगा सुख यदि हम निशुल्क कर्म करेंगे परंतु प्रार्थना की पूर्ति के लिए यदि हम सिहित कर्म करेंगे काम में कर्म तो जैसी हमारी कामना होगी उस कामना की प्राप्ति होगी परंतु वो न स्वर्ग हम स्वर्ग चाहें तो स्वर्ग मिलेगा हम राज्य चाहें तो राज्य मिलेगा भ्रोध चाहे तो क्रोध मिलेगा उसमें दुख तो नहीं है परंतु नाम उसका जरूर होगा क्योंकि थेला जितने दूर से फेंका जाता है उतनी दूर जाकर फिर फिर पड़ता है तो हमारे कर्म में जितना वेग होगा जितनी शक्ति होगी उसके अनुसार फल मिलेगा है और उसका हो जाए और यदि हम निषिद्ध कर्म न करें काम कर्म न करें और जित कर्म करें जित माने अपने लिए जो करने के लिए कहा हुआ है कर्तव्य कर तो क्या होगा अंतकरण शुद्ध हो जाए अंतकरण शुद्धि तब होती है जब हम बाहर की कोई बीच इस की या परलोक की जब नहीं चाहते हैं तब तो जहां वो धर्म उत्पन्न होता है वहीं अपना काम करता है और अंतकरण को शुद्ध करते हैं अंतकरण के शुद्ध होने का अर्थ यह होता है उसमें शुद्ध चिंतन होने लगे बुराई का चिंतन न हो यदि अंतरकरण शुद्ध का चिंतन करता है तो शुद्ध है और बुराई का चिंतन करता है तो बुरा है आप फैसा लो तो, कि आपका मन किसी की गलती के साथ ज्यादा छिपकता है कल किसी उसी गलती so, तो का ख्याल आया आज किसी उसी गलती का ख्याल आया परसों में उसी गलती का ख्याल आया तो तुम्हारा मन यहाँ चिपकता है शास्त्र में लिखा है कि बुद्धा आदमी जो होता है उसकी गुड़िया से भी आसक्ति हो जाती है कुत्ते की आसक्ति कुछ होती है जैसा तुम्हारा मन मैला होगा वैसी नैली चीज से चिपकने में उसको कोई आसक्ति नहीं होगी अगर ककड़ी ओढ़ने की गंदी होगी तो उसमें मैला कुछ एलाब थ कपड़ा भी उसके साथ जुड़ जाएगा हो जिरणों की पता जिर्णया कंथया संयोजित है तो हमारा मन अगर किसी की या अपनी अपनी ही हो अपनी बुराई का चिंतन भी अगर छोड़ने के लिए करते हैं तब को तो छोड़ना अच्छा है तब तो चिंतन दिया जाना भी अच्छा है लेकिन अगर छोड़ने के लिए नहीं आदत पर कुछ बुराई तो हमने ये चोरी करी और हमने ये डाका मारा है और हमने हमने लंपटों के मुंह से सुना है वो हमारे गांव में है शाम को जब चौड़ी कर दौड़े कर गाँव जल्दी जलाया जाता है ना चला कर बैठते हैं ठंडे के दिनों में तो बदमाश लोग अपनी अपनी बदमाशी का वर्णन करते हैं कि हमने ये ये बजा लिया है ना तो वो भी सुना था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 रमेश से करो कि आगे बात नहीं करेंगे अब दूसरी बात नहीं तो निष्काम कर्म करने से अंतकरण की शुद्धि होती है यह बात कर आप बोले देखो प्रार्थना के अनुसार चिंतन करना तो यदि शास्त्रोक्त चिंतन करोगे ईश्वर राम का कृष्ण सदगुरु का संत का, का चिंतन करना भी सरल शास्त्र है अपने मन को गीतराग के चिंतन में लगाओ तो तुम्हारे मन में भी गीतरागता है और नहीं तो राम कृष्ण शिव विष्णु देवी तो ये सब एक ही वस्तु के तरह तरह के नाम है हो कले ही अलग अलग है गीत एक ही है बरा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 और जब भी मन को बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया जाए निर्विक्षेप योगापनाथ से तो समाधि लग जाए अच्छा जी तो ये सब तो होगा बस ये सब बातें जो हैं वो व्यक्तिगत है भोग की प्राप्ति भी व्यक्ति को होती है धर्म की प्राप्ति भी व्यक्ति को होती है उपासना की प्राप्ति की व्यक्ति को होती है इष्टदेव की प्राप्ति की व्यक्ति को होती है एक आदमी को तो, समाधि की प्राप्ति की एक को होती है इस दुनिया की असलियत क्या है परमार्थ क्या है इसका ज्ञान न कर्म से होगा न उपासना से होगा न जो तब इसके लिए ये उपनिषद ये तीनों से ऊपर है वो।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 एक गरीब अपने को गरीब महसूस करके गरीब अनुभव करके दुखी होता है इसी प्रकार ये जीवात्मा अपने को तीनहीन समझ करके दुखी होता है अरे हमारे तो बड़े पाप हैं, बड़े पूर्ण है नरक है स्वर्ग है जन्म है नरण है आना है जाना है बड़ा हींसा है दुख है ये सोच सोच के ये जीव विचारा दुखी हो रहा है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 दुख एक मानसिक वृत्ति है सुख तो आपने देखा कई बिस्से करो तो खिदरे फोट का दुख होता है लाल है कि काला है कि पीला है कि लीला है आपने हाथ से कभी देखा है सुख तो नापा है दुख तो दुख? दुख का वजन कितना होता है मालूम है बच्चे के लिए धुवनी खोने का जितना वजन होता है दुआरी के लिए नाकूचा खोने का भी उतना वजन नहीं होता तो मानी भूल बात है तो दुख जो है वो बाहर नहीं होता दुख अपने मन में होता है अच्छा मन में होता है तो भी नहीं हम अपने को तो दुखी मान लेते हैं कि हम दुखी बिना देखे तो हुआ काम ले गया लोगों तो ने हमारे मन में डाल दिया ठोस दिया ऐसा होने से दुख होता है ऐसा होने से दुख होता है जिसने गाली दे दी तो दुख हो जो तो गाली सच्ची है कि झूठी इस पर आपने कभी विचार किया किसी ने माँ बहन भी गाली ले तो हमारी माँ बहन से तो उसका कोई रिश्ता है तो उसकी गाली बिल्कुल झूठी है कि नहीं तो तुमको हंसी तो तो तो आनी चाहिए ना कि क्या झूठ बचता है? है कितना मिठ्ठा गाड़ी है तो जितना दुख संसार में होता है वो अपने मन की खराबी से होता है मन की गलती से होता है इसके सुबह सुख का और कोई कारण नहीं लेकिन आदमी अपने में सुख का अभाव सुख सहाय हाई हमको सुख नहीं है सुखना के पैसा मिलेगा सब सुखी होंगे मकान मिलेगा तब सुखी होंगे उस लड़की से ब्याह होगा तब सुखी होंगे हम इतने बड़े भूषणे हो जाएंगे तब सुखी होंगे है ना जैसे हैं उसमें सुख का अनुभव नहीं करते जैसे नहीं है उसका अनुभव करके अपने में कमी का गरीबी का हीनता का दुख का अनुभव करते हैं पच्चीस हजार की मोटर में चलते हैं और लाख रुपए वाली मोटर के बिना खुशी ही होते रहते हैं पच्चीस हजार का तो उनके तो पुता ही नहीं है थोड़ी और लाख रुपए वाली में चलते हैं तो भाई ये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 आपको अगर अपने में कमी नहीं है तो आप कभी दुखी हो नहीं सकते। जिसका शोक है किसका भय है जिसका, जिसका मोह है आप शोक से दुखी हैं जो बीच है भी से आप, आप मोह से दुखी हैं हाय हाय सुख हाँ, से आप भय से दुखी हैं कहीं ऐसा ना हो जाए तो रोग से भी आपने को उतना दुख नहीं होता है। जितना ये डॉक्टर लोग बैठ से लोग जुकाम हुआ जुकाम हम अपनी बात एक होना चाहें एक दिन एक से खा के हमारे पास बैठे हुए थे तो छींक आ गई बदकिस्मती से समझो उनके सामने हमको छींक आ गई बोले स्वामी जी आज तो जुकाम हो रहा है अच्छा। फिर उसने का फोन करता हूँ अभी डॉक्टर तो डॉक्टर को कर दिया फोन डॉक्टर ने कहा कि स्वामी जी को तुम तो अभी हमारे पास ले आओ मैं खाली हूं अब जब हम लोग पहुंचे तो खाली नहीं था ऑपरेशन तो करवा तो वो मुंह में अपने वो सप्पा रहे और हाथ में आया था सामने और उसने जांच की हमारी नाक देखी ठीक एक ही आई थी बस है ना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 तो मैंने कहा भाई हम जरा रतन की भाई से पूछ रहे हैं नाक कटोने बदल बताते रतन की भाई से चला कर रहे तो उसने कहा आज नहीं बस बंद अब डॉक्टर डीसा के हम फिर ले गए वो तो उसने नाक वाक दे के कहा कि नहीं कुछ काटने लायक नहीं है। तो यदि कभी खेत होता होगा तो हम बिजली से उसको चला के ठीक कर देंगे पर अभी कोई जरूरत नहीं है इस बात को आत्मस वर्ष हो गए बता नाक हमारी जिम्मे तो तकलीफ लाए है ना जो डॉक्टर ने बताया ना कि नाक काटनी पड़ेगी आगे का भय हो गया वो नहीं तो नाक खराब हो जाएगी और फिर यह हो जाएगा और नजरा सकता हो जाएगा है ना दुकान भेजा जाएगा टीबी हो जाएगी लोग टीवी तक तो पहुँचा देते हैं और ठीक है कही तो ये जो आगे के लिए भय होता है ना भय भय उत्पन्न करके दुखी कर देते हैं अब देखो भय करो खुदरने वाले तो सब है आगे जो शुरू कर दो <laughs> ये मन में भय उत्पन्न करना आगे के लिए मन में शोक उत्पन्न करना पिछली बातों के लिए एक आदमी के घर में कोई मर गया आता हो अब तो विचार आगे नहीं था अब जो आवश्यक तो है हार आज कितने अच्छे आदमी उसके साथ पांच मिनट बिचारा रो लेना फिर so, वो जाए तो दूसरा आ उसके साथ पांच मिनट रो अब जिन घर में पंद्रह बीस आदमी आए so, वो तो वो तो वो लोग तो पांच पांच मिनट रुला के चले जाए रोने वाले का हो गया दो घंटे तीन घंटे रोने वाले का हो गया <laughs> so, उसको रो नहीं रोना पड़े तो ये मातम कुर्सी करने वाले लोग भूली हुई बातों को याद दिलाए दिलाए करके हाय रे ऐसा हो गया हाय रे ऐसा हो गया हैं ये दुखी करते तो रहते हैं ये दुख जो है वो निश्चय रूप से आप देखो एक तो कहोगे कि हम दुखी हैं महाराज और दूसरे फिर हम बता देंगे कि जो दुखी से दुखी हो तो आपको और बुरा लगेगा जो भी दुखी होता है केवल नासमझी तो दुखी होता है नासमझी के सिवाय दुख का कोई उपादान नहीं है मतला जिस मताले में दुख बनता है ना उस मताले का नाम है नासमझी अविद्या तो उस नासमझी को मिटाने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है समाधि में आप थोड़ी देर सो जाओगे तो जैसे डॉक्टर लोग तो दवा दे के देते हैं ना कोई सब आदि भी थोड़ी देर सो जाते हैं और जैसे दुखी आदमी कहीं मनोरंजन करने के लिए चला जाए, जा जा, तो जितनी देर वो सिनेमा हॉल में बैठा रहेगा उसमें मन लग जाए रम जाएगा जा और दुख खुल जाएगा तो उपासना से जो दुख दूर होता है वो मनोरंजन के समान दुख दूर होता है और गोर जो दुख दूर होता है वो नींद के समान दुख हो, तो दुख, दुख, दुख हो जाता है और धर्म करते समय करते समय जो दुख होता है ना काम में लग जाओ तो कोई दुखी हो ना तो उसको तो तो तुरंत हो लगाओ हमको बड़ा स्पष्ट अनुभव हुआ हमारे पितामह की मृत्यु हुई तो मैं अठारह वर्ष का था और धर्म इस तरह कोई नहीं था अब महाराज उनकी तो लाश पड़ी दरवाजे पर बाहर निकाल के रखी थी और मैं बैठ के लोगों को सूचना दो लकड़ी यहाँ से मंगाओ और भंडारा करने का ये बंदोबस्त करो अब इतने मेहमान आएंगे उनके लिए सब बंदोबस्त कर काम में लग गए काम में लगे तो गए तो उनकी लाश पड़ी है सामने ये बात भी भूल गए तो जब आदमी धर्म के काम में लग जाता है तो उसको आहर बाहर की जो फिकरत है वो भूल जाती है तो काम में लग के फिकर छोड़ना ये कर्म है तो ना और मनोरंजन गृह में जाकर जा के दुख को भूलना उपासना है और नींद में जाकर दुख को भोगना दुख को भूल जाना ये इसका नाम सुना दे और ऐसा ज्ञान हो कि संसार का व्यवहार तो क्यों का क्यों तो करते रहे हैं है तो ना चाहे कोई मरे चाहे जरे पहली चोट बड़ी जबरदस्त लगती है हमको प्लेग की याद आती है हमारे बचपन में एक साल प्लेग का दौरा आया प्लेग रोग होता है ना प्लेग तो गिनती होती है लोग मरते हैं तो जब लोग मरने लगे फैला फैल गया प्लेग आ गया तो गांव घर में एक आदमी मरा तो दो बड़े दुखी हुए ले गए गंगा जी पचीस पचास आदमी गए और जब लोग जाए तब तक दूसरा मरा पड़ा तो उसको तो उसके साथ पच्चीस पचास नहीं गए थोड़े छोड़े फिर तो भाई आज आदमी मर गया घर में तो भूखे रहो खाना पीना नहीं अब दिन भर में पांच छह आदमी मरे और दूसरे दिन फिर पांच छह मरे और तीसरे दिन फिर पांच छह मरे वो तो लोग खाए तब ले जाए पहले घर में खा ले भोजन कर लें और फिर ले जाए कोई रोग नहीं पहली चोट बड़ी लगती है और जब दुख खाने लगता है बार बार करने की आदत पड़ जाती है जिसके घर में गाली देकर बोलने की रिवाज है हमने देखा है वो दिन भर गाली गलौज होती रहती है और हंसते खाते रहते हैं बोलते रहते हैं उनको कोई दुख ही नहीं होता सौसों तो तक तो के खाए टमाशा खुद के देखें ये ऐसा दुख के बारे में यदि आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं तो एक ऐसा ज्ञान आपको चाहिए जिसमें जन्मना और मरना बराबर हो जाए जिसमें नरक और स्वर बराबर हो जाए जिसमें भाव और अभाव मिलना और बिछुड़ना बराबर हो जाए ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिसमें ब्रह्म और जगत एक हो जाए ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तो चाहे समाधि में रहो चाहे विक्षेत में रहो है ना आप सुख से मुक्त हो जाओगे ये जानकारी है इसका नाम जानकारी है ज्ञान है ये आंख मुदने का नाम नहीं है ये हाथ जोड़ने का नाम नहीं है ये दूर करने का नाम नहीं है इसका नाम ज्ञान है ब्रह्म विद्या है जानकारी है समझदारी है ये कोई दुनियादारी की चीज नहीं है इस बात को आप समझ लें सारे दुखों से मुक्ति इस जन्म के नहीं दूसरे जन्म के दुख से भी मुक्ति तो ब्रह्म विद्या बोले आप जानते हैं वो ब्रह्म विद्या क्या है तो ब्रह्मविद पर देखिए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 गधे जाने को जानेगा वो तो गधा थोड़ी हो जाएगा घोड़े को जानेगा तो घोड़ा थोड़ा ही हो जाएगा औरत को जानेगा तो औरत थोड़ा ही हो जाएगा दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है और राम कृष्ण को जानेगा तो राम कृष्ण नहीं हो जाएगा यहां तक शास्त्र में वर्णन है कि यदि ईश्वर को कोई जान ले तो ईश्वर में जो जगत कर्तृत्व हो है ना कर्तृत्व कर्तृत्व है माने ईश्वर दुनिया बनाता है ईश्वर दुनिया को तो पालता है ईश्वर दुनिया का संहार करता है है ना ईश्वर को तो कोई जान ले तो वो करता आप अर्था संघर्षा नहीं होगा वो काम सिर्फ ईश्वर का ही है जीव का काम नहीं है युव की इस समाज युव का कभी ईश्वर की बराबरी कर सकता है तब ईश्वर को जान करके भी आप जगत के कर्ता भरता संघर्ता नहीं हो सकते परंतु ब्रह्म को जानेंगे तो ब्रह्म हो जाएंगे ये अद्भुत लीला है ये बात संसाधन साधक लोग सामान्य रूप से जानते हैं साधकों को भी इसका पता नहीं बड़े, बड़े बड़े धोगियों को पता नहीं है बड़े बड़े उपात्मकों को पता नहीं है बड़े बड़े धर्मात्माओं को पता नहीं है एक ऐसी चीज है जिसको जानने मात्र से हम वही हैं, ऐसा जान जाते हैं तो बुरा को क्या चीज है तो बोले उसका नाम रख लो कुछ आवाज़ तो कोई बात नहीं माने आत्मा और माने ब्रह्म ये भी होता है ना ए आत्मा और दी ब्रह्म उसका नाम रख लो ए है कि दी है आत्मा है ब्रह्म ब्रह्मी उसको जानना है ब्रह्मवेद ज्ञानम जेयम फल ब्रह्म ये है उसका ज्ञान पाना है और ज्ञान प्राप्त होते ही आप परम ब्रह्म वही ब्रह्म है। हैं ब्रह्म आत्मोति पराम ब्रह्म वेदता को वेदता को उसमें कर्ता को नहीं उपासक को नहीं जोगी को नहीं ब्रह्मोपासक को नहीं ब्रह्म जोगी को नहीं ब्रह्म कर्ता को नहीं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 गेयम ब्रह्म तदीयाधीर्नम स्रह्म का फलम सूत्रव्याख्यान रूपाया तशदीकृता आओ भाई इसे तो देखो हम लोग जानना चाहते हैं क्या दुकान पर बहुत बढ़िया मिठाई दिख रही है इसका स्वाद कैसा स्वाद जानना चाहते हैं इसमें क्या मजा होगा हम जानते हैं गुलाब का स्त्री ये है और ख का स्त्र ये है तय जानते हैं ये हमारी जानकारी है इस स्त्री को सुंदर कहते हैं इसको प्रूफ कहते हैं ये हमारी जानकारी का रूप है ये कड़वा है ये लिखा, है बस यही तो जानते हैं ऐसी जानकारी नहीं जानकारी उस तत्व की जिस तत्व के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो श्रुति अब सब को समझाते हैं ब्रह्म क्या है ब्रह्म के साक्षात्कार का साधन क्या है क्या और शब्द तीनों में फर्क होता है ए, हेतु स्वरूप धन ये तीनों के अलग अलग होते हैं कर्म उपासना दो होते हैं करने से श्रद्धा श्रद्धा से धर्म करो स्वर्ग मिलेगा उनका फर्क हो श्रद्धा से उपासना करो देव के रोग की प्राप्ति हो श्रद्धा से योगाभ्यास हाँ कराते उसमें श्रद्धा और करना दोनों से और ब्रह्म ज्ञान में विचार और अनुभव किस पशु का तुम विचार कर रहे हो विचार चाहिए अनुभव चाहिए प्रमाण चाहिए और अनुभव चाहिए कल्पना नहीं है भावना नहीं है हाथ बंद करते हो महात्मा से हो आठ बंद करते सूर्य जो है क्या कर रहे हो महात्मा जी कई लोग ऐसे भी करते हो तो इसको मिलाते हैं बंद होता है कई लोग खुलिया टेड़िया बिलियां बंदा महात्मा जी क्या कर रहे हैं आप बोले मैं क्या कर रहा हूं जो हमारी आंख में सूज है रोशनी है वही सूज में भी रोशनी है दोनों रोशनी को एक कर रहे हैं अब जन्म भर करते रहो दोनों की रोशनी कभी एक करने वाली तो भावना करने से दोनों की रोशनी नहीं होती जब शांत रहोगे तब मानव मालूम पड़ेगा कि तुम मुझसे साक्षी के दृष्टा है और जब उद्वेग आवेगा कोई सुख का वेग आवेगा तो दृष्टा बना भूल जाएगा जाने? और दुख का वेग आवेगा तब भी हो अरे उससे कहो ना कोई दुखी हो रो रहा हो उससे कहो कि तुमको तो दृष्टा हो तो तुम्हें अगर जाओगा पहले हमको रो लेने दो फिर बताना ऐसे हो डाट देते हैं चलो तुम बड़े उपदेश करने के लिए आयो पहले हमको रो तो लेने दो ये है ऐसे नहीं ब्रह्मवेद परमेसी या सत्यम ब्रह्म जग सत्यम चेत सत्य लक्षणम आप पहचान बताते हैं ब्रह्म किसको कहते हैं ब्रह्म को जानना है तो ब्रह्म क्या है अच्छा उसकी पहच लक्षण माने संस्कृत में लक्षण बोलते हैं उसको हिंदी में आप पहचान ही पहचान क्या है लक्ष्यते अनैना जिससे वस्तु लखी जाती है उसको बोलते हैं लक्षण लक्ष्यते अन लक्षित होती है वस्तु पहचानी जाती है जिस विशेषता के कारण देखो गाय बैल की पहचान क्या है उसके गले में एक ललरी लटकती है वो उसको गलकम्बल बोलते हैं साधना बोलते हैं जिस जानवर के गले में वो ललरी लटक रही हो गल कंबल सासना उसको गाय बैल बोलते हैं लिए, लिए। वो जाती है एक जाती है लाल हो काली हो पीली हो नीली हो कोई नहीं तो उसकी पहचान क्या है अब खड़ा चाहे शीतल का हो चाहे सोने का हो चाहे छोटा हो बड़ा हो मिट्टी का हो लोहे का हो और जिसका पेट जिसका पेट बड़ा और कल अच्छो पूरे को घुसनों धरा का उसको करा दो, है की पहचान तो ऐसे प्रमुखी पहचान क्या है उसकी पहचान पहले लक्षण जानना चाहिए वेलांश शास्त्र का करना है मीमांसा शास्त्र का कहना है दो चीज चाहिए जानने अगर किसी को हम पहचानना चाहते हैं तो दो चीज चाहिए लक्षणा प्रमाणा ध्यान वस्तु तो से दे एक तो उस चीज में रहने वाली जो उसकी पहचान है उसको समझना चाहिए वो उस पहचान उसी चीज में रहती है जिसको हम पहचानना चाहते हैं और एक किस औजार से वो पहचाना जाता है वो औजार अपने पास रहना चाहिए जैसे जैसे गंध पहचानना है कमल की गंध है केसर की गंध है गुलाब की गंध है है नंध तो, तो गुलाब में केसर में कमल में रहती है वो उसका लक्षण है और पहचानने का औजार क्या है नाथ नाक तो, नाक ना, इसको प्रमाण बोलते हैं बस वो तो लाल है काली है पीली है तो लाल काली पीली तो वो चीज होगी हैं? और वो पहचानी किससे जाएगी आपसे है ना तो आपको तो प्रमाण बोलेंगे ब्रह्म को कैसी बुद्धि से पहचान सकते हैं वो बुद्धि वो बुद्धि वेराम से मिलती है और वो पहचान बेराम से जाने जाती है वो समझदारी आपको मिलेगी वेदांत से और उसकी पहचान मालूम पड़ेगी वेदांत से लक्षण और प्रमाण दोनों वेदांत से मालूम पड़ेंगे और आप ब्रह्म को जान सकेंगे सत्यम ज्ञान मनंतंज तद ब्रह्मेद्यवगम्यताम सत्यम ज्ञान मनंतंज तद ब्रह्मेद्यवगम्यताम सत्य ज्ञान और अनंतरी ये प्रत्येक विशेषण जो है वो विशेष के प्रति होते हैं विशेषण भिशेशा, विशेषण का विशेषण नहीं होता कुछ सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म ऐसे तरह के हो सत्य को ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को ब्रह्म न को ब्रह्म कहते हैं जब असत्यम तद ब्रह्म न बोलते जो असत्य है वो ब्रह्म नहीं होते जो अज्ञान है वो ब्रह्म नहीं है जो अंत वाला है वो ब्रह्म नहीं है अब हटाओ क्या हटाओ जो तुम्हारी समझ में असत्य मालूम पड़ता है वहां से मन हटा दो जो तुम्हारी समझ में अज्ञान मालूम पड़ता है वहां से मन का और जो तुम्हारी नजर में अंत वाला मालूम पड़ता है वहां से नजर हटा तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम वैराग्य होगा हो नजर हटाने का नाम बैराग्य है देखो इसी से बैराग्य को वेदांत में साधन मानते हैं आखिर तुम्हारी नजर फंसी कहां है ज्यादा निपस्थिक लगाने की आदत पड़ जाएगी तो वोट काले हो जाएंगे है ना बार बार रोना पड़ेगा बार बार लगाना पड़ेगा तो जब आपको तो मालूम है कि ये वोट बिगाड़ने वाली चीज है तो पहले से उनको लगाने की आदत मत डालो तो ठीक रहेगा ना फिर आके उठाते में रहने में तो कोई मजा भी नहीं आता ये मैंने जब वो वोट को चढ़ाता ऐसी कोई चीज जो थोड़ी देर के बाद पसीना आने के बाद ही जिसमें से गंदगी निकलने लगती है ऐसी चीज शरीर में क्यों सो आदत सब बिगाड़ो एक चीज थोड़ी के देर के लिए सुगंध देती है फिर उसमें उसको धोने के लिए साबुन की जरूरत पड़ जाती है तो नारायण ये देखो दुनिया की जो चीजें अब सत्य क्या है से भी पहचान बनानी पड़ेगी ज्ञान क्या है अनंत क्या है उस सत्य के बारे में तरह तरह के बन चार बाग चैन और बौद्ध चार बाग और बौद्ध कहते हैं कि जिससे काम बन जाता है दुनिया में जैसे प्यास लगी और पानी दिया प्या, तो प्यास बुझ गई जास बुझाने वाला होने के कारण पानी को हम सत्य कहते हैं पानी सत्य ये देखो क्या लौकिक परिभाषा है तो। हमें चलने के लिए धरती चाहिए इसलिए धरती सत्य है हमें सांस लेने के लिए हवा, इसलिए हवा के लिए चाहिए इसलिए हवा सत्य है हमें देखने के लिए रोशनी चाहिए इसलिए रोशनी सत्य है चाहे सच हो चाहे झूठा हो चाहे क्षणिक हो चाहे नित्य हो यदि उससे हमारा काम पट जाता है तो हम उसको सच मानते हैं ये परिभाषा है चार बातों की अर्थक क्रिया कार्यक्रम जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो काम बन जाए तो उसका नाम सच आप लोग जरा देखना आप मिलते कहाँ हो किससे करते बहुत तो लोग कहते हैं कि तो दुनिया की सब चीजें क्षणिक तो है ही है ऐसी तो कोई चीजें ही नहीं है जो हो हर समय बदलती न रहती हो जैसे घड़ी की सूई चलती रहती है जैसे मन चलता रहता है विज्ञान क्षणिक विज्ञान वैसे ये दुनिया चल रही है मन के साथ ही का भी चल रहा है मन के मन की अलग न कण है मन से अलग न कण है न मन से अलग क्षण है ये क्षणिक विज्ञान ही सब कुछ है तो बोले इसमें सत्य क्या है तो जिससे काम बन जाए तो सत्य है व्याप बुझ जाए तो पानी सत्य है भूख मिट जाए तो अन्न सत्य है वो भी यही यही परिभाषा मानते हैं जैन लोग कहते हैं कि बाबा इस दुनिया में ना, क्या सत्य है क्या असत्य है ये कहना ठीक ठीक बनता नहीं है ज्यादा जानना ठीक है सभी वस्तुओं के बारे में ऐसे बोलो कि शायद है शायद नहीं है ध्रुव है अध्रुव नित्य ठीक है नित्यानित्य होने पर भी उनकी सत्य की परिभाषा यही है जिससे काम पड़ जाए जो सक चार बात के चार भूत सत्य हैं, तब सत्य की परिभाषा यही है बौद्ध तो के क्षणिक विज्ञान है शून्य है तब सत्य की परिभाषा यही है और जैन के ध्रुवा ध्रुव है चादशी चार्ना चादस्सी चौव्य हमारे जो वैनिक लोग हैं उनकी सत्य की परिभाषा दूसरी है तो वैदिकों में भी समझ लो एक तो उपातक श्री रामानुजाचार्य मध्वाचार्युभाचार निम्बारकाचार साई उदाण तरु ये सब उपातक लोग हैं और एक जोगी लोग है ना तो इनकी परिभाषा दोनों का दो ढंग है परंतु परिभाषा एक है वो कहते हैं कारणावस्थायितों सत्य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 नींद के समय से ये रहते हैं फिर जागने पर बाहर निकलते सांख्य जोग भी यही मानता है उपासक लोग ईश्वर में मानते हैं और सांख्य जोग प्रकृति में मानते हैं वो कहते हैं सब प्रलय के समय प्रकृति में बीज रूप से रहता है और सृष्टि होने पर निकल आता है देखो शास्त्र में ये सांस बड़ी गंभीरता से बड़ी कठोर भाषा में समझाई हुई है हम तो आपको यथाशक्ति बहुत चाल की भाषा में सुना रहे हैं समझ में ना आ तब तो ही सुनो एक बार दो बार तीन बार चार बार सुनने से तो समझ में आने लगे तो ये सारा संसार सत्य है बीज रूप से ईश्वर में रहता है और सृष्टि के समय प्रलय हो जाता है प्रगट हो है प्रलय के समय बीज रूप से रहता है तो जो जो चीज प्रलय के समय बीज रूप से रहती हैं और फिर प्रकट होती हैं वो सत्य है सत्य सब सत्य है तो विश्वम सत्या वो कहते हैं ये विश्व जो है ये सत्य है क्योंकि सत्य में लीन था सत्य में से निकला है सत्य में स्थित है सत्य में डूबेगा आदि सच युगा भी सच है नानक है भी सच होती ये उपासकों का उपासकों का ऐसा सत्य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 और जो भी कहेगा कि ये सब प्रकृति का विस्तार है प्रकृति में दीन होता है वहां से निकलता है मैं तो असंगत दर्शता हूं देदांति लोग सत्य की ये परिभाषा नहीं करते न चार बाट वाली न जैन वाली न बौद्ध वाली न उपासकों वाली न शांति योग वाली सत्य क्या है सत्य की परिभाषा देदांतियों की इस परिभाषा में में जो फर्क है ना ये समझे बिना किसी की बात समझ में नहीं आती है वेदांतिकों का कहना है अबाधितत्व सत्यत्व जो किसी हालत में मिट न सके जिसके मिथ्या होने का ज्ञान किसी हालत में न हो सके परमार्थ का बोध होने पर भी जिसके मिथ्यात्म का निश्चय न हो सके बड़े से बड़ा विद्वान बड़ा से बड़ा शास्त्र बड़ा से बड़ा अनुभव जिसको मिथ्या न कर सके जिसको झूठला न सके उसका नाम सत्य होता है विकार जितने होते हैं उसका बदल जाते हैं मृत्यु के से होता है। सकता विकारों नाम विकारो मृत्यु के से हो सकते ये दुनिया की बदलने वाली चीजें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 इनका तो बाध हो जाता है प्रमाणाभास से देखी हुई वस्तु प्रमाण से बाधित हो जाती है माने प्रमाणाभास क्या है हमने आंख से देखा एक स्थान उतर गए उस समय क्या था आंख ने ठीक ठीक नहीं देखा था वो गलत देखा था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 क्या उसके रंग से हमारा कपड़ा रंग जाएगा क्या उसका रंग हमारे हाथ में से बच जाएगा जहां नीलिमा नहीं है वहां हमारी आंख से नीलिमा दिखती है तो ये परमाणा भात क्योंकि आंख हमारी आकाश को नहीं देख पाती इसलिए उसमें नीलिमा दिखती है तो आकाश को देखने में हमारी आंख प्रमाणा भात है और नीलिमा मिर्चा दिखे दिखती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी प्रकार ये जो संसार के भेदभाव दिखते हैं नाम दिखते हैं दिखते रहे इनके दिखने से हमारा इनके मालूम पढ़ने से हमारा कोई द्वेष नहीं है ये और पढ़े चिरमजी के साथ हमेशा बने रहें ये वो वो आप बने रहें हमेशा मुख्य कृत शक्कर करा आपके मुंह में घी शक्कर पड़ता रहे आपको मालूम पड़े डॉक्टर लोग तो घी शक्कर भी नहीं डाल दे देते घी <laughs> शक्कर दोनों मना कर दिया डॉक्टरों ने हम दोनों तो खुश होकर बोला करते थे कि तुम्हें घी शक्कर खाने को मिले भगवान माने आपकी तबियत अच्छी है <laughs> ठीक है दुनिया दिखती रहे पर देखना ये है कि जिस चीज से हम देख रहे हैं वो सच्ची है कि नहीं और जहाँ ये दुनिया दिख रही है वहां सच्ची है कि नहीं हमारा दिखने से बेस्ट नहीं है आकाश में नीलिमा दिखती रहे परंतु यदि नीलिमा को सच्ची समझ के और सोचता है कि रंग का व्यापार छोड़ दें आकाश में से नीलिमा ला ला के हम अपना व्यापार खरीदना नीलिमा खरीदनी नहीं पड़ेगी आकाश के लिए आएंगे और रंग का व्यापार करेंगे तो बेवकूफ होगा कि नहीं होगा आकाश की नीलिमा से व्यापार नहीं कर सकता तो जहाँ नीलिमा दिख रही है वहाँ नीलिमा नहीं है और जिससे देख सीख रही है वो ठीक देखता नहीं है तो आओ ब्रह्म के लिए विचार करें सत्य है वो कैसा सत्य हैं काम चलाऊ सत्य है, है? बीज के रूप में रहने वाला सत्य है कि सिर्फ मालूम पड़ने वाला बाधित सत्य है सपना सपने के समय दिखता है और सूचने के बाद सबके निष्ठात तो का निश्चय हो जाता है तो कहीं दुनियादारी में जब तक हम फंसे हैं हम सक में फंसे हैं तब तक दिखता है और बाद में शायद न दिखता हो तो ये विचार करने की वस्तु है ओ।